तुम्हारा क्या मान अपमान है दूध मुहे बालक अभी तो तुम है नारायण अभी माता की गोद में रहना चाहिए खेलना चाहिए अभी से तुम तपस्या तो क्या करोगे भगवान की आराधना तो बड़ी कठिन है ध्रुव ने कहा कि महाराज घर से निकलते ही जब आप मिल गए तो कठिन क्या है ये तो भगवान की बड़ी भारी कृपा हुई जो आपके दर्शन हुए सोनारद जी ने उनके सिर पे हाथ रखा और द्वादशाक्षर मंत्र का उनको उपदेश कर दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाया और मंत्र का उपदेश करके विधि बता दी कि रोज चले जाओ मधुबन में और वहाँ जमुना स्नान करके और ऐसे खाना ऐसे पीना धीरे धीरे महाराज फल छोड़ करके पत्ता खाना और फिर नारायण पानी पीना और उसके बाद हवा पी के रहना ऐसे उन्होंने बता दिया ध्रुव तो महाराज अब नारद जी को प्रणाम करके और बड़ी प्रसन्नता से मधुबन में चले गए और मधुबन में जाके जमुना स्नान करके नारद जी की बताई विधि से वे भगवान की आराधना करने लगे अब पांच वर्ष का बालक महाराज और इतनी कठोर उपासना भगवान जब छठे महीने ध्रुव ने अपनी सांस को रोका और एक पाव से खड़े हुए तो उनका तादात में हो गया था संपूर्ण विश्व से उनका जो अभिमान था अहम भाव था वो छूट गया था जगत का प्राण जो वायु है वो उनका प्राण हो गया था जब उन्होंने अपने प्राण को रोका तो संसार में वायु का चलना बंद हो गया और सब लोगों का प्राण निरोध होने लगा देवता लोग घबराए घबरा के ब्रह्मा जी के साथ सब गए नारायण के पास नारायण ने कहा कि आप लोग घबराइए मत ये हमारा बालक है ध्रुव उसने जब प्राण निरोध किया तो उसका अहम केवल एक शरीर में तो नहीं है संपूर्ण विश्व में उसका तादाद में हो गया है इसलिए प्राण निरोध हो रहा है मैं जाके उसको शांत करता हूँ सो महाराज गरुड़ पर चढ़ करके भगवान चतुर्भुज हो चतुर्भुज नारायण सिर पे स्वर्ण मुकुट हीरो से जड़ा हुआ कानों में कुंडल और तिलक लगाए हुए और आँखों में बड़ा भारी प्रेम और होठो पर मुस्कान और भृत्य पर कृपा करने के लिए तैयार गले में बनवाला कौस्तुभ मणि पीता अम्बर धारी शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान आकर के ध्रुव के सामने प्रकट हो गए अब ध्रुव तो आँख बंद करके ध्यान में मगन थे तब तो भगवान ने ध्यान में से अपना रूप खींच लिया जब खींच लिया तब व्याकुल हो गया बालक और उसने देखा आख खोल के उस तो सामने नारायण खड़े अब तो ध्रुव ने प्रणाम जो किया सो नारायण ने उसके सिर पे हाथ रख दिया अब ध्रुव के मन में आवे की इनसे कुछ बातचीत करें, नारायण परंतु क्या इनसे बोलें ये बच्चे को कुछ मालूम नहीं कि भगवान से क्या बात करनी चाहिए आ, सो नारायण भगवान ने अपना शंख लेकर के शंख में तो नाद है ना ध्वनि है उस नाद में से ही तो ओंकार निकला है और ओंकार में से गायत्री गायत्री में से सारे वेद शास्त्र उन्होंने अपना जो चैतन्य शंख है न, वो ध्रुव के कपोल से न, उनके गालों से छुआ दिया जैसे बच्चे को प्यार करते हैं अब उस शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव को तो जो बा का जितना भी ज्ञान है बाग विषय जो वेदों का विषय है वो उनके हृदय में स्फुरीत होने लगा और हाथ जोड़ करके ध्रुव ने प्रार्थना की योन प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीवय त्यखिल शक्ति धर स्वधाम अन्यश्च हस्त चरण श्रवण प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तो भी हम ध्रुव ने कहा कि जो हमारे भीतर ही घुसा हुआ है और मेरी सोती हुई बाणी को जगा रहा है और सारी शक्तियों का आधार है और हमारे हाथ को भी वही चलाता है पांव को भी वही चलाता है कान में वही सुनने की शक्ति भरता है हमारे इंद्रियों में हमारे मन में हमारे जीवन में जो शक्ति है वो सब उसी परमात्मा की है जैसे हमारी आंख रोशनी में देखती है और कान अवकाश में सुनता है नारायण इसी प्रकार ये हमारे हमारा जो व्यक्तित्व है हमारा जो जीवन है ये भगवान की गोद में बैठा है उनकी सांस में सांस लेता है उनकी उष्मा से इसकी उष्मा है उन्हीं के प्राण इसके प्राण है उन्हीं का ज्ञान इसका ज्ञान है ये अलग जो आदमी मानता है ना कोई मिट्टी छोड़ के रह सकता है नारायण कोई पानी छोड़ के रह सकता है कोई गर्मी छोड़ के रह सकता है कोई सांस छोड़ के रह सकता है भगवान को छोड़ करके तो संसार में किसी का जीवन रह ही नहीं सकता उसी अपने जीवनाधार को ये जीव भूल गया है अब ध्रुव को स्मृति वो स्मृति प्राप्त हुई उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि महाराज आपके चरणा चरणार्द के ध्यान से और आपकी कथा के श्रवण से जो सुख होता है वो सुख बड़े बड़े ब्रह्म को भी ब्रह्मज्ञान में भी नहीं होता है जा निर्वृत अनुम तब पद पद जन कथा श्रवणे न थमाभूत किंत काशी लोलिता पदता देवताओं को आनंद तो मिल ही कहाँ सकता है काल उनके विमान को तलवार से काट काट करके गिराता रहता है देवताओं को आनंद कहाँ से मिले जो आपके चरणार के ध्यान से और आपकी कथा के श्रवण से प्राप्त होता है माने ध्यान और श्रवण ये दो ही भगवान के लिए मुख्य साधन है उन्होंने कहा जब हमारे बारंबार जन्म होए और आपके भक्तों का संग मिले नारद जी का क्षण भर के लिए सत्संग हमको प्राप्त हुआ और उससे आपका दर्शन हुआ है भगवान ने कहा कि ध्रुव बड़ी कठिन तपस्या की मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में राज्य की साम्राज्य की वासना है सुझाओ मैं तुमको वो बरदान देता हूँ अब नारायण तुम छत्तीस हजार वर्ष तक नारायण इस पृथ्वी के सम्राट रहोगे और अंत में तुम्हें सबसे ऊंचा पद जो तुम्हारे पिता को भी प्राप्त नहीं तुम्हारे पितामा को भी प्राप्त नहीं वो ध्रुव पद तुमको प्राप्त होगा ऐसा भगवान ने बरदान दिया और बरदान देके चले गए अब तो ध्रुव जी के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ की हाय हाय साक्षात भगवान हमारे सामने आए और मैंने उनसे भगवान कोई नहीं मांग लिया उनकी भक्ति नहीं मांगी मैंने राज्य मांगा सो उनकी आंखों से आंसू की धारा गिरने लगी पर करें क्या भगवान की आज्ञा पछताते हुए अपने नगर में लौट आए और नगर के बाहर बगीचे में जब आए माली ने देखा जा करके राजा को निवेदन किया और किसी को नारायण वो तो नारद जी पहले ही कहे गए थे ध्रुव को मन में भेज के राजा के पास गए तुम फिक्र मत करना भगवान तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेंगे अब जब समाचार मिला कि ध्रुव आ रहे हैं तो पहले तो राजा को विश्वास न हो फिर जब खुशी होने आदमी को तो जो खुशी होने पर कुछ दे नहीं सकता है नारायण उसको खुश करना भी बेकार है प्रसादो निष्फलो जस्य क्रोधश्चापी निरर्थक जो खुश होने पर कुछ देता नहीं है नारायण कुछ लुटाता नहीं है उसकी खुशी निरर्थक है अब तो राजा ने बहुमूल्य हार उस मालिक को दे दिया और स्वयं हाथी घोड़े के साथ और अनिवास के साथ ब्राह्मणों को लेकर वेद पाठ करते हुए गए और वहाँ ध्रुव का स्वागत करके हाथी पर बैठा के और फूलों की वर्षा हो रही भगवान का दर्शन करके ध्रुव आए हैं ओहो आज तो ध्रुव के दर्शन में ही भगवान का दर्शन है ले आए राज्य में उनकी उनका बड़ा स्वागत सत्कार हुआ थोड़े दिनों के बाद देखा की प्रजा जो है वो ध्रुव को ही राजा के रूप में देखना चाहती है अपने बेटे की उन्नति से पिता को बहुत सुख होता है हो पुत्र अन्यत्र जयम अनविच्छेद पुत्रादिच्छेद पराजयम दूसरे को हराना चाहिए हराने की इच्छा होती है लेकिन अपने बेटे से का अपने बेटे से तो हार जाने में ही मंगल होता है क्यों कही हमसे भी आगे बढ़ गया उसकी उन्नति को देख करके पिता को प्रसन्नता होती है सो उन्होंने कहा हो प्रजा जनता हमारे बेटे ध्रुव को चाहती है सो उसको बना दिया राजा और ब्राह्मणों को सौंप दिया कि तुम इनको न्याय नीति धर्म आदि की शिक्षा देना और वे चले गए भगवान का भजन करने के लिए अब ध्रुव जब राजा हुए तो एक दिन महाराज सुना उन्होंने कि उनका जो उत्तम भाई था सुरुचि का बेटा वो कहीं शिकार खेलने गया था और किसी जक्ष ने उसको मार दिया अब ये बात सुन करके महाराज क्षत्रिय का जो स्वभाव उग्र और राजा का काम कि उसका कोई अपकार करे तो उसका बदला ले ध्रुव ने जक्षों की पूरी अलका कुबेर जहाँ के राजा है वहाँ उन्होंने चढ़ाई कर दी और चढ़ाई कर दी तो बड़ा भयंकर बड़ा भयंकर युद्ध हुआ महाराज और युद्ध में कई बार तो ध्रुव जक्षों से और उनके शस्त्रास्त्रों से घिर गए परंतु नारायणास्त्र उनके साथ नारायण की रक्षा ऋषि महर्षियों का आशीर्वाद ध्रुव की रक्षा हो गई एक बार महाराज तो सब जक्ष भाग गए और शांत हो गए लोगों ने कहा चलो नगरी में चले पर ध्रुव ने कहा कि नहीं शत्रु के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि अब वो हार गया है पता नहीं उसके मन में क्या है क्या करना चाहता है सो महाराज प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि उधर से जक्षो ने बड़ी भारी माया फैलाई अब नारायण तेरह हजार जक्षों को ध्रुव ने अपने बाण से घायल किया और फिर नारायण अस्त्र का जब प्रयोग करने लगे तो उस समय जो स्वयंभुव मनु हैं ध्रुव जी के दादा हैं वो आ गए और बोले अलम बदसाते रोशेण बेटा क्रोध नहीं करना चाहिए क्रोध हल्का फुल्का क्रोध कभी आ जाए तो आ जाए लेकिन अत्यंत रोष बहुत ज्यादा गुस्सा तो कभी करना ही नहीं चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा पाप ये क्रोध है क्रोध आग है हो कम ऋण्धि ये क्रोधा क्रोध को क्रोध क्यों कहते हैं कि हमारे हृदय में जो सुख का झरना बहता है का उसको ये नष्ट बंद कर देता है इसलिए क्रोध एक आग है वो जिस लकड़ी में लगे उसी को जलाता है जिस दिल में क्रोध आता है उस दिल को ही उस दिल को ही वो क्रोध पहले जलाता है दूसरे के पास तो उसकी चिंगारी बाद में पहुंचती है आ, सो नारायण बोले कि देखो तुम्हारे ऊपर तो भगवान प्रसन्न हुए उन्होंने दर्शन दिया तुम भगवान के भक्त हो क्या भगवान इसी से प्रसन्न होंगे कि एक तुम्हारा भाई मारा गया और उसके बदले में तुमने हजारे जक, हजारों जक्षों को मारा अब नारायण अस्त्र का प्रयोग करके सारी जक्षपुरी को भस्म कर दो अरे कुबेर भी तो भगवान के बड़े भक्त है उनके साथ ही बैर विरोध करना उचित नहीं है दया सर्वभूतेसु संतुष्ट जैन के भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं कि सब प्राणियों पर दया करो और जो उन्होंने तुम्हें दिया है उसमें संतोष करो और अपनी इंद्रियों को शांत रखो भगवान के प्रसन्न रखने की यही प्रणाली है कि सबके अंदर भगवान को देखकर अपने हृदय को शांत रखा जाए अब स्वयं महाराज बारह जो भगवान के खास खास भक्त हैं उनमें से एक हैं और वही जब उपदेश करने के लिए आ गए तो जो काम भगवान के दर्शन से नहीं हुआ था वो काम ये परम भागवत जो बारह भागवतों में से एक हैं परम भागवत स्वयं भुग मनु के दर्शन से वो काम हो गया ध्रुव के मन में से क्रोध की निवृत्ति हो गई अब जब कुबेर जी को मालूम पड़ा कि अब तो ध्रुव के मन में गुस्सा नहीं है शांत हो गया है तो कुबेर जी स्वयं चल के आए अरे भाई ये तो भगवान का भक्त है और आ करके हृदय से लगाया और उन्हें बरदान दिया कि तुम्हे भगवान की स्मृति बनी रहे कुबेर के मन में कोई द्वेश नहीं आया वो भगवान के बड़े भक्त बड़े भक्त है महाराज अब ध्रुव जी लौट करके आए राजधानी में तो राजधानी में उनका मन नहीं लगे इसलिए ए, आ, उन्होंने राज्य छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए ए, वन में चले गए और वहाँ जाकर के गंगा जी के किनारे और आनंद से तपस्या करने लगे जब उनकी मृत्यु का समय आया तब मृत्यु आई उनके पास तो उन्होंने कहा अभी थोड़ी देर ठहरो उधर भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और मृत्यु के सिर पर पांव रख पहले सब ऋषि मुनियों से मिल के आए सबसे विदाई ले ली गंगा स्नान कर लिया भगवान का नाम ले लिया और जब विमान पर चढ़ने लगे तब तो मौत के सिर पर पांव रखे क्योंकि जो भगवान का भक्त है उसके अधीन तो काल भी हो जाता है अब वे विमान पर चढ़े पार्षद लोगों ने उनका स्वागत किया आप तो भगवान के बड़े भक्त उसी समय ध्रुव जी को अपनी माँ की याद आई कि मैं तो विमान पर चढ़ के जा रहा हूँ बैकुंठ में मेरी माँ की क्या गति हुई वो कहा है तो पार्षदों ने बताया कि वो देखो तुम्हारी माता तुमसे भी आगे विमान पर चढ़ के बैकुंठ में जा रही है क्योंकि जिसका बेटा भक्त होता है उसकी तो कई पीढ़ी जो हैं वो तर जाते हैं और उसकी भक्ति का फल अगली पीढ़ियों को भी मिलता है और पिछली पीढ़ियों को भी मिलता है अब तो नारायण ध्रुव जी जो है विमान पर चढ़ करके लोक में गए ध्रुव लोक कहा है कहा हम लोग देखते है सप्तरसी आसमान में और उस सप्तर्षी में जो वशिष्ठ और अरुंधति हैं वो ध्रुव के बिल्कुल पास पड़ते हैं तो जब ध्रुव को देखना होता है तो पहले सप्तरसियों को गिन के कि ये खाट की तरह चार हैं और उधर देखो ये तीन हैं और तीसरे के साथ वशिष्ठ के साथ ये अरुंधति जी हैं पहचान लेते हैं ये ध्रुव जी हैं ध्रुव जी का दर्शन बड़ा मांगलिक है जो पहचानते हो उनको खुले आकाश में ध्रुव जी का दर्शन करना चाहिए वो साक्षात भगवान के स्वरूप है कर्मकांड के ग्रंथों में आता है नारायण की विवाह जब हो रहा हो रात को तो पुरोहित जो है वो कहे कि तुम ध्रुव जी को देखो कि जैसे ध्रुव जी का जीवन ध्रुव है निश्चित है टिकाऊ है बहुत दिनों तक रहने वाला है इसी प्रकार हमने ये विवाह भी ध्रुव हो टिकाऊ होए तो उस समय कर्मकांड के उत्तम उत्तम ग्रंथों में जो नारायण ग्रिज सूत्र आदि हैं, उनमें ये बात कही हुई है कि ध्रुव का दर्शन न हो तब भी यही कहना चाहिए कि मैंने ध्रुव को देख लिया क्योंकि ये कहना ही उस समय मांगलिक होता है एक दिन महाराज नारद जी पहुंच गए ध्रुवलोक में देखा तो ध्रुव जी अपने आसन पर बैठ के रो रहे हैं उनकी आंखों से अजस््र अश्रु धारा बह, बह, बह रही है नारद जी ने पूछा बेटा तुम दुखी क्यों हो अः ध्रुव जी ने कहा कि आ, क्या करें महाराज गुरुदेव हमने भगवान को प्राप्त करके भी ये ऊंचा स्थान ही प्राप्त किया राज्य ही प्राप्त किया भगवान को प्राप्त करके तो भगवान को पाना चाहिए मोक्ष पाना चाहिए भगवान का प्रेम पाना चाहिए लेकिन हाय हाय मैंने तो इतनी बड़ी उत्तम गति प्राप्त करके भी कुछ नहीं प्राप्त किया नरद नारद जी उनका हृदय देख करके गद गए प्रेम से व्याकुल हो गए अब ध्रुव जी तो चले गए उनकी जो संतान थी उनमें नारायण काल संबंधी सारे ध्रुव को ध्रुव जो है वो काल में स्थिर है ध्रुव उसी को कहते हैं जो नित्य होता है हमेशा रहे उसका नाम ध्रुव अब उनकी जो पत्नी है वो भ्रमी है, है, है जो हमेशा भ्रमण करे काल संबंधी पत्नी है और पुत्र आदि भी काल संबंधी है तो उनके पुत्र तो एक पुत्र थे उत्कल वो उस आत्मा वो तो जन्म से ही शांत अवधूत के रूप में रहते थे और वो संपूर्ण विश्व को और अपने आप को और ईश्वर को सबको एक ही तत्व के रूप में ब्रह्म के रूप में अनुभव करते थे उनके मन में तो राज्य ग्रहण की कोई इच्छा ही नहीं थी वो तो राज्य छोड़ करके उड़ीसा की तरफ चले गए उत्कल उनका नाम उत्कल था उन्ही के नाम पर उत्कल देश का नाम पड़ा वहा रह के तपस्या करने करने लगे और उनके जो दूसरे पुत्र थे उनको राजा बनाया गया वो मंत्रियों के साथ सब राज्य व्यवस्था करते थे इन्हीं ध्रुव की अगली पीढ़ियों में पांच पीढ़ी छठी पीढ़ी में राजा अंग नाम के एक राजा हुए अंग के महाराज पहले कोई संतान नहीं थी तो बड़े दुखी थे कि हाय हाय हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है हमारे पितर लोगों को पिंडदान करे कौन करेगा श्राद्ध कौन करेगा हमारे राज्य को कौन चलावेगा बहुत दुखी थे महाराज पुत्र के बिना फिर ब्राह्मण इकट्ठे हुए और उन्होंने यज्ञ कराया महाराज यज्ञ कराए पुत्रष्टि याग कराया जाता है हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके यहाँ पुत्रष्टि याग हुआ जरा उसको करना मुश्किल है और इधर के ब्राह्मणों में तो अब उसकी प्रथा भी नहीं है दक्षिण के ब्राह्मणों में कोई कोई है पुत्रष्टि जाग होने पर पुत्र होता है ये देखने में आया है नारायण उसके लिए तो धर्मानुष्ठान भी करना पड़ता है जप भी करना पड़ता है दान भी करना पड़ता है अब पुत्रष्टि यज्ञ उन्होंने कराया अब पुत्रष्टि यज्ञ करने पर उनके पुत्र हुआ सो उनकी पत्नी थी सुनीता और सुनीता के जो पति थे वो तो महाराज मृत्यु रूप ही थे मृत्यु थे बड़े भयंकर थे अब बाप का अंश जो है वो पत्नी में आया हुआ था और जो पुत्र हुआ उसमें नाना काम अंश गया इसलिए खानदान देख करके विवाह करना चाहिए नारायण अच्छे खानदान की पत्नी होती है तो वंश भी उत्तम कोठी का होता है और अच्छे खानदान की पत्नी नहीं होती है तो वंश पर नाना नानी का भी असर आ जाता है और कभी कभी काम बिगाड़ भी जाता है अब वो जो अंग के पुत्र हुआ बेन वो तो बड़ा भयंकर था महाराज उसको तो बचपन में ही इतना दुष्ट निकला वो कि महाराज किसी की नाक काट ले किसी का हाथ तोड़ दे किसी को कुएं में ठकेल दे राजा ने उसका बड़ा शासन किया बहुत भय दिखाया बहुत लोभ दिखाया बहुत समझाया बुझाया लेकिन ए, उसकी समझ में कुछ नहीं आया अब वो बड़ा होने लगा ज्यो ज्यो बड़ा होए त्यों त्यों उसके अंदर चोरी बेईमानी आने लग गई लोगों को दुख पहुंचाने का भाव इससे बढ़ करके और पाप और कोई नहीं है कि हम दूसरे को दुख पहुंचावें दूसरे को जान बूझ करके दूसरे को दुख पहुंचाना ये सबसे बड़ा पाप है सो पहले तो पुत्र के बिना दुखी थे अंग अब पुत्र हो गया तो उसकी दुष्टता से दुखी हो गए नारायण ये दुख संसार में मिटता नहीं है हो संसार में चाहे कुछ भी प्राप्त हो जाए परंतु संसार की प्राप्ति से किसी का दुख आज तक मिटा नहीं है क्योंकि और दुख मिट जाए तो शरीर में रोग ही रहता है नारायण मृत्यु का भय ही बना रहता है लोगों से विश्वास करने का डर रहता है संसार में रह करके सर्वथा दुख मिट जाए ऐसा तो शक नहीं अब महाराज बेटा नहीं था तो दुख बेटा हुआ तो दुख एक दिन राज रात को राजा अंग को नींद नहीं आ रही थी उसी समय भगवान की जो कृपा है ऐसी चमक गई उनके हृदय में ऐसा कृपा का प्रकाश हुआ कि उन्होंने देखा कि यदि सज्जन पुत्र होता तब तो मैं संसार में और फंस जाता उससे आसक्ति हो जाती और मैं संसार से निकल नहीं पाता भगवान ने ये दुष्ट पुत्र दे करके हमको बहुत बढ़िया अवसर दिया है कि हमारे चित्त में वैराग्य का उदय होए और तुरंत सब राग द्वेष जो पुत्र के बारे में बुराई की भावना थी वो भी छूट गई और जो स्त्री धन आदि में राग था वो भी छूट गया अरे ये तो भगवान की कृपा है जहां देखो वही भगवान की कृपा है हो वो तो देखने भर की दृष्टिकोण की ही कमी रहती है आ, सो नारायण वो दृष्टि राजा अंग को प्राप्त हुई और चुपचाप घर से निकले और वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे अब आ, जो मंत्री थे पुरोहित थे उन्होंने कहा राजा के बिना राज्य कैसे चलेगा सारी प्रजा इकट्ठे हुए और उसने उसी बेन को राजा बना दिया अब जब बेन राजा हुआ महाराज तो भगवान का तो उसको आश्रय नहीं ईश्वर कतमोपी न बेन वो तो ईश्वर की सत्य ही नहीं मानता था ये जो हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु आदि थे ये तो ब्रह्मा जी की तपस्या करते थे शंकर की तपस्या करते थे रावण आदि ईश्वर को मानते थे ये सब के सब और उन्हें ईश्वर से द्वेष करने के कारण सदगति मिली लेकिन बेन तो ऐसा था जो ईश्वर को मानता ही नहीं था अब महाराज उसने चार ओर डोडी पिटवा दी घोषणा कर दी की हमारे राज्य में कोई दान न करे कोई यज्ञ न करे कोई होम न करे कोई ईश्वर का नाम न ले और ये घोषणा महाराज करवा दी अब तो सारी प्रजा दंड के भय से व्याकुल हो गई वैसे चोर भी दब गए डाकू भी दब गए क्योंकि उसका दंड बड़ा उग्र था लेकिन जो धर्मानुष्ठान था वो सारा का सारा बंद हो गया अब जब धर्म बंद हो गया तो धर्म के बिना तो धरती रह नहीं सकती धर्म के बिना धरती रह नहीं सकती सब ऋषि महर्षि जो हैं वो एकत्र हुए और एकत्र हो करके उन्होंने निश्चय किया कि बेन को चल करके समझाना चाहिए अब महाराज समझाने के लिए जब आए और उन्होंने बेन से कहा कि देखो राजा जैसे मनुष्यों में तुम राजा हो ऐसे ये सारी सृष्टि में जितने जीव हैं उनका एक राजा होता है अस्थि यज्ञपतिर नाम नारायण और तुम्हारे पिता पितामह सब उसको मानते आए हैं और ध्रुव जी ने भी माना है उसको ध्रुव जी को तो दर्शन हुआ है सो तुम ऐसे अपने पिता पितामह के माने हुए और पूजे हुए भगवान को छोड़कर के ये तुम क्या कर रहे हो जैन जेनाश्य पितरो जाता जैन जाता पितामह तेन जायत सताम मार्गम तेन गच्छन नरिश्य मनु जी कहते हैं कि जिस रास्ते से हमारे पिता और पितामह गए हों उस रास्ते से चलना चाहिए इससे जीव की उन्नति होती है तो और ईश्वर देखो धरती में कहीं देखते हैं माटी बहुत मैली है गंदी है तो कहीं देखते हैं माटी बहुत चमकदार है इसी प्रकार जगत में जो सबसे चमकदार तत्व है जिससे अधिक शक्ति और किसी के पास नहीं है जिससे अधिक ज्ञान और किसी के पास नहीं है जिससे अधिक करुणा और किसी में नहीं है वो नारायण जगत का स्वामी ईश्वर है और उसको मानना हम लोगों का कर्तव्य है और मान लो ईश्वर न भी होए और हम ईश्वर को माने तो हमारा क्या बिगड़ेगा दस मिनट का रोज समय बिगड़ सकता है लेकिन अगर ईश्वर होए और हम उसको न माने तब तो हमारा जन्म जन्म सारा का जीवन ही व्यर्थ हो गया इसलिए तुम ईश्वर को स्वीकार करो अब तो बेन ने ऋषियों को गाली देना शुरू किया कि देखो जैसे कोई व्यभिचारी स्त्री हो और वो अपने पति को न मान करके दूसरे को पति मानती हो वैसे ही तुम लोग जो हो मैं राजा हूं यदि तुम्हें दान करना है तो मुझे दो और यज्ञ करना है तो बिनाय स्वाह इंद्राय स्वाहा की जगह बिनाय स्वाहा बोलो यदि तुम्हें धर्म करना हो तो मेरे लिए बोलो मेरे सिवा ईश्वर और कोई दूसरा नहीं है सब देवता दानी ईश्वर मेरे शरीर में निवास करते हैं अब ऋषियों ने विचार किया कि भाई ये तो मानता नहीं है और सारी प्रजा को हानि पहुंचाता है तो भले हम लोग वेद पाठ करते हैं जग जाग करते हैं लेकिन यदि नारायण ईश्वर नहीं रहेगा यज्ञ नहीं रहेगा दान व्रत धर्म नहीं रहेगा तो लोगों का सत्यानाश हो जाएगा इसलिए एक बार फिर समझाया और जब नहीं माना उसने तो हुतम भस्म महात्माओं ने ऐसी हुंकार भरी महाराज क्योंकि उनकी आवाज से ही बेनकाज की जो हृदय गति है वो अवरुद्ध हो गयी हार्ट फेल हो गया वही मर गया महाराज अब वो सुनीता ने उसके शरीर को ले करके और ऐसे मसाले में रखा कि बहुत दिन तक बना रहे और भृगुवादी ऋषि जो है वो तो चले गए अब चले गए महाराज तो फिर राजा के न होने से और दंड का भय न होने से जो चोर बेईमान बेविचारी जुआरी शराबी हैं वो दुनिया में बढ़ने लगे और चारों ओर उपद्रव हो गया वो उनको लूट लें वो उनका छीन लें वो उनको मार डालें दंड देने वाला कोई नहीं अब तो ऋषियों को बड़ी चिंता हुई और फिर सबके सब ऋषि सब मिल करके वहा है मालूम हुआ कि उसका शव रखा हुआ है तो असल में सब में सब होता है ये सिद्धांत है बेन के भीतर भी जो अच्छी अच्छे तत्व थे वो थे तो सही परंतु वो छिपे हुए थे उसके शरीर में शरीर में धातुओं में ही अच्छाई बुराई रहती है सो ऋषियों ने उसके शरीर का निचले भाग का मंथन किया तो मंथन करने से एक निषाद निकला इस निषाद की बात हम आपको बाद में सुनावेंगे नारायण की वो कितना अच्छा बाद में निकला और नारायण जब बाहुओं का मंथन किया तो उसमें दाहिने बाहू से बाहु से स्वयं भगवान राजा पृथु के रूप में और बाई बाह से स्वयं उनकी पत्नी अर्ची ये प्रकट हुए क्योंकि बाहों में क्षत्रियांश ज्यादा होता है और नारायण नीचे के हिस्से में शुद्रांश ज्यादा होता है नीचे का हिस्सा काम करने वाला है हो ये ढोने का काम करता है पांव और बाह जो है वो रक्षा का काम करती है और ज्ञानांश जो है वो सारा सिर में आ क न ये जो ज्ञान होता है सारा ऊपरी भाग में होता है अब बाह से रक्षा शक्ति जो है भगवान की वो अर्ची और पृथ्वी के रूप में प्रकट हो गई और ऋषि लोग जो हैं साक्षात भगवान मान करके और उनका पूजा पाठ सत्कार करने लगे आगे की जो कथा है वो आपको कल प्रातः काल सुनावेंगे ओम शांता भारती होगी फिर से से सदामोदी कुमार जानकारीयरामचंद्रमे अर्जुनों ओम oh, जय माता <laughs>